अमृतवाणी सत्संग के लाभ तीन सौ अड़तीस दूध और पानी को एक ही जगह रखने पर दोनों मिल जाते हैं दूध अलग नहीं रह जाता इसी प्रकार धर्म पिपासु नया साधक यदि संसार में सभी प्रकार के लोगों के साथ मिलता रहे तो वह अपना आदर्श तो को ही बैठता है साथ ही उसके भीतर से पहले का विश्वास भक्ति उत्साह सब न जाने कहाँ चला जाता है उसे इसका पता तक नहीं चल पाता तीन साधु संघ धर्म साधना का एक प्रधान अंग है तीन एक आदमी लकड़ी लाकर आग जलाता है तो दस आदमी उसकी गर्मी का लाभ उठाते हैं इसी प्रकार कठोर साधना उग्र तपस्या कर जब कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है तो उसके संपर्क में आकर उसके उपदेशानुसार चल कर बहुत से लोग ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगते हैं 341 जैसे वकील को देखने से मामले मुकदमे और कचहरी की की ही बातें मन में आती हैं। वैसे ही साधु या भक्त को देखने से ईश्वर और धर्म संबंधी बातों का ही स्मरण होता है तीन जीवन कैसे बिताना चाहिए जैसे चूल्हे में अंगार को बीच बीच में फूक कर उकसा देना पड़ता है ताकि वह बूझ न पाए वैसे ही बीच बीच में साधु संग करते हुए मन को सचेत सतेज बनाए रखना चाहिए तीन सौ जिस प्रकार लुहार बीच बीच में ढोकनी चलाकर भट्टी की आग को बनाए रखता है उसी प्रकार साधु संघ के द्वारा मन को सचेत बनाए रखना चाहिए साधु संघ मानो चामल का धोया हुआ जल है किसी को अत्यधिक नशा चढ़ा हो तो उसे चावल का धोया हुआ पानी पिला देने से नशा उतर जाता है इसी प्रकार साधु संघ संसार में कामना वासना रूपी मद पीकर जो मद्ध हुए हैं उनका नशा उतार देता है तीन सौ पैतालीस मुफस्सल में जाकर नायब रैयत पर कितनी जुल्म जबरदस्ती करता है पर वही जब जमींदार के पास रहता है तब उसके सामने कितना भला मानुस बन जाता है रैयत के साथ कितना अच्छा बर्ताव करता है उसकी शिकायतों को गौर से सुनकर अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ठीक ठीक फैसला देने की भरसक कोशिश करता है जमींदार के डर से और उसकी संगति के गुण से अत्याचारी नायब भी कितना भला बन जाता है इसी तरह साधु संघ क्रूर व्यक्तियों के मन में भी श्रद्धा युक्त भय जगाकर उन्हें सज्जन बना देता है 346 अगर चूल्हे की आग पर गीली लकड़ी भी रख दी जाए तो आँच लगकर उसके भीतर का पानी सूख जाता है और लकड़ी जल उठती है इसी तरह साधु संघ के प्रभाव से संसारी जीवों के भीतर से कामनी कांचन रूपी जल जल सूखकर उनमें विवेक की की अग्नि है। 347, है पुराण में में भगवती जब गिरिराज हिमालय कन्या उमा के रूप अवतीर्ण हुई थी उस समय उन्होंने गिरिराज को अपने सर्वशक्तिमान स्वरूप का विभिन्न रूपों में दर्शन कराया पर जब सब रूपों के दर्शन कर गिरिराज ने भगवती से कहा बेटी वेदों में जिस ब्रह्म के बारे में कहा है अब मुझे उस ब्रह्म के दर्शन कराओ तब देवी ने कहा पिताजी यदि तुम ब्रह्म दर्शन करना चाहते हो तो सर्वत्यागी साधुओं का संग करो 348 हाथी को यदि नहला धुला छोड़ दिया जाए तो वह देखते ही देखते अपने आप को धूल से सान लेता है परंतु यदि उसे नहलाने के बाद पील खाने में बांध दिया जाए तो वह फिर गंदा नहीं हो पाता इसी प्रकार साधु संघ आदि के द्वारा पवित्रता प्राप्त करने के बाद यदि तुम फिर संसारी लोगों से घनिष्ठता बढ़ाओ और मन को सांसारिक विषयों में छोड़ दो तो तुम्हारा वह पवित्र भाव शीघ्र ही चला जाएगा परंतु मन को पवित्र कर यदि ईश्वर के चरणों में निबद्ध रखा जाए तो वह पवित्र ही बना रहेगा